गीता तत्वचिंतन सैतालीसवा प्रवचन यज्ञार्थ कर्म का स्वरूप गीता अध्याय तीन श्लोक सात से नौ अठारह श्रेष्ठ व्यक्ति की विशेषता यस्विंद्रिया मनसा नियम्याभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते किंतु हे अर्जुन जो चक्षु चक्षुकणादि ज्ञानेन्द्रियों को मन के द्वारा संयत करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है इसके पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जो अपने कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन ही मन भोगों का चिंतन करता रहता है यह मिथ्याचार क्रमशः अनाचार को जन्म देता है क्योंकि मन के द्वारा भोगों का चिंतन करते रहने से एक दिन कर्मेंद्रियों पर खड़ा किया गया बाढ़ बाढ़ ढह जाएगा और व्यक्ति उस बाढ़ में डूबकर नाश को प्राप्त होगा ऐसे नाश का विस्तार से वर्णन हम गीता अध्याय दो के बासठवें और तिरसठवें श्लोक की व्याख्या में कर चुके हैं इन श्लोकों में यही बताया गया है कि विषयों का चिंतन करते रहने से कैसे मनुष्य अपने विवेक को गंवा बैठता है और अंत में विनाश को प्राप्त होता है अतः अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान कृष्ण हम सबको सावधान कर देते हैं मिथ्याचार से बचो प्रदर्शन की वृत्ति मन से निकाल दो यह प्रदर्शन की वृत्ति उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं श्री राम कृष्ण देव ऐसे लोगों की तुलना बंदरों से करते हैं जो चुपचाप बैठे तो दिखाई देते हैं पर जिनके मन में सतत यह विचार चल रहा है कि अब किसके बगीचे में किसके खेत में कूदा जाए प्रस्तुत श्लोक में तू कहकर मिथ्याचारी से श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतर स्पष्ट किया गया श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है वह आँख कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करता है और मन में कर्म या उसके फल के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करता है इस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति में तीन विशेष बातें होती है पहले तो यह कि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों को अपने मन के वश में रखता है इसका मन जिसे देखने की इच्छा करेगा उसके चक्षु केवल उसी को देखेंगे उसका मन जो सुनने की इच्छा करेगा उसके कर्ण केवल वही सुनेंगे उसका मन इस प्रकार प्रशिक्षित हो जाता है कि उसकी ज्ञानेन्द्रिया मन की अनुमति बिना कहीं नहीं जाती श्रेष्ठ व्यक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि वह कर्म या कर्म के फल के प्रति अनासक्त होता है न तो वह किसी विशेष कर्म की मांग करता है न कर्म का फल अपने लिए चाहता है उसे जो भी कर्म सहज रूप से प्राप्त होता है उसे वह पूरी लगन के साथ करता है पर न तो उस कर्म से चिपके रहना चाहता है न उसके यश का भागी होना उसकी तीसरी विशेषता यह है कि वह कर्मयोग करता है आलसी नहीं होता सामान्यतः जो कर्म या कर्मयोग के प्रति आसक्त नहीं होते उनमें कर्मों के प्रति स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की उदासीनता का भाव आ जाता है पर यह व्यक्ति ऐसा है कि कर्म के प्रति अनासक्त होकर भी निष्ठापूर्वक कर्म करता है उसमें काम चोरी का भाव नहीं होता ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष श्रेष्ठ माना जाता है अतः अर्जुन तू भी अपना नियत कर्म कर अकर्मण्य मत बन नियतम कुरकर्मत्व कर्म ज्यायो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण तू शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है फिर कर्म न करने से तेरी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी